वात रोग का निदान बताते हुए तथा वैद्यक शास्त्र की प्रवाहा देते हुए धनमंत्र भगवान कहते हैं कि हे सुस्त्रों, सभी रोगों के ज्ञान एवं मनुष्य आदि समस्त प्राणियों के आयुर्वृद्धि के लिए मैंने आत्रे मनुष्य द्वारा कथित उनके निदान को भले प्रकार से बता दिया। अतः उसी प्रकार से सभी रोगों का विचार करके मधुग्रेत और गुड से संयुक्त त्रिफला आमल की और बहिरा का चूर्ण सभी रोगों का विनाश करता है। त्रिफला चूर्ण को यदि केवल जल के साथ नित्य प्रातः प्रयोग में लाया जाए, तब भी वह सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। सताबरी, गुरुची, चित्रक और वडङ के साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगों को विनष्� चित्रा, सॉन्ग, मुसली वाला, पुनर्त्नवा, वृहती, नरु, गुंडी, निंबा भ्रंगराज, आमला तथा वाशक अथवा उसके ही रस के साथ या बार-बार एक बार भार भावित त्रफला सभी रोगों का निवारक हैं। पूर्वोत्त कही गई औषधियों की जैसी प्राप्ति हो, उसी प्रकार से उनके द्वारा तैयार चूर्ण, मोदक, वटी, � सर्व रोग हरता है सभी रोगों का नाश करने वाला है उनकी आनपातिक मात्रा एक पल आधा पल एक कर्ष अथवा आधा कर्ष रोगी के लिए उपाधि मानी गई है 168वां अध्याय वैद्यक शास्त्र के परिभाषा देते हुए कहते हैं धर्मंत्री महाराज कि हे सुश्रुत जी प्राणियों के जीवन की रक्षा के कारण स्वरूप समस्त रोग विनाशक सिद्ध औषधिय योग सार का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं आपसे सुने वर्षा में कसेले कटुत्त्व और आदि गुणों वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से चिंता मैथुन व्यायाम भय शोक रात्रि जागरण करने तथा उच्च स्वर में बोलने से अधिक भार वहन तथा सामर्थ से अधिक शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने से एवं भोजन के पाचन काल में और संध्या समय में प्राणियों के शरीर के वायु कुपित हो जाती है। ग्रीष्म और बरसात के मध्यन काल में उष्ण अमल लबण छार कटु एवं अजीर्ण भोजन तेज धूप अग्नि संताप मध्यपांत तथा क्रोधा वेग का अवरोध करने से प्राणियों का पित्त प्रकुपित हो उठता है यह दोष कृष्ण काल की अर्ध रात्रिओं में भी हो सकता है वसंत ऋतु में स्वादिष्ट अम्ल लवण स्निग्ध भारी और सीतल भोजन का अधिक प्रयोग नवान चिकने पदार्थ तथा दल-दल वाले दल स्थानों में विचरण, मानसार्थ सेवन, शहजादा व्यायाम में व्यक्ति दिन में सहन, सया और आसनादिक सुखों भोग प्राप्त करने से और भोजन के अंत में प्राणियों का कप संचुभ्य हो उड़ता है। शारीरिक करकश्ता, संकोच, सोच का भेद, पीड़ा वि अनिद्रा रोमान्स स्तंभ शुष्कता सामत्व अंग विभ्रंस वलहानी और परिश्रम जन्य थकान आदि के उपद्रव वात दोष के लक्षण हैं अतः उन सर्वे उपद्रवों से समन्वित रोग को वातात्मक रोग कहना चाहे, दाह पैरों में जलन पसीना क्रोध परिश्रम कटु अम्ल साव समान दुगांध स्वेद राग हित हल्दी के समान पीला और हरा रंग होना ऐसे लक्षणों वाला मनुष्य पित्त दोष से समन्वित माना जाता है शरीर में उष्णिकता माधुर्य बंधन के समान पीड़ा होना निश्चेष्टता तृप्ति संघात सोत शीतलता की अनुभूति भारीपन मलाधिक्य खुजली और अधिक निद्रा ये सब लक्षण कफ से उत्पन्न होते हैं कारण पहचानना चाहे जो रोग बात पित्त आदि दोषों से किन्हे दो दोषों से उत्पन्न हो वह द्विदोषज रोग कहलाता है और जिस रोग में सभी बात पित तथा कफजन्य दोषों के लक्षण व्यक्त हों उसे त्रलंग या सन्नपातिक रोग कहा जाता है प्राणियों का यह शरीर दोष धातु तथा मल का आधार कहा गया है उन सभी का शरीर में समत्व है वसा रक्त मांस मेदा अस्ति मज्जा तथा शुक्र ये सात धात्मिये हैं वात पित्त तथा कफ ये तीन दोष हैं और विस्थाता मूत्र आदि मल कहे गए हैं वायु सीतल रूप से लघु शोक्षम स्वर्बीन स्थिर तथा वली होता है पित्त आमलकाटो उष्ण और बिंगल रोगों का कारण है कफ मधुर लवण इष्टिक द्वारी तथा अधिक चिकन पित्त पक्वाशय में स्थित रहता है और कफ का आश्रय स्थान आमाशय कंठ तथा मस्तक का संदिभाग कहा गया है काटो तिक्त और कषायले पदार्थों का सेवन करने से वाए प्रकुपित होता है काटो अम्ल तथा लवण पित्त को स्वादिष्ट उष्ण और लवण पदार्थ प्रकोप को काप को प्रकृपित करते हैं अतः इन सभी का अभिप्रयय शरीर में उन दोषों के शांत के लिए ही प्रयुक्त होना चाहे यथापेक्षित अपने-अपने स्थान पर प्रयुक्त शुक्के के कारण भूत पदार्थ रोगी के रोग का उपसमन करते हैं मधुर भोज्य पदार्थ नेत्र शक्ति रस और धातु के अभिवर्द्धक हैं आमल विस्तृत होने पर वे ही मन और पाचन शक्ति को प्रबल बनाते हैं তিক্ত पदार्थ अग्नि के उद्दीपक द्वारा तृष्णा विनाशक शोधन और शोषण करने वाले हैं कषाय पदार्थ पित्त वर्धक स्तंभक खंठाकरहादे दोष बना सकता शरीरशोषक होते हैं, जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में इस्तित्रस और वीरे को विशेष रूप से परिपक्व करने का आधार होता है, वह उत्तम माना गया है। रस परिपक्वता परिपाक के साथ स्थाई रूप से स्थित वह पदार्थ यथा सीकर ही अन्य सभी द्रव्यों का भी आश्रय बन जाता है। शीत रस परिपाके दो प्रकार का होता है एक है मधुर और दूसरा कटु वैद्य औषधि रोगी तथा परिचारक किस सम्मति ये चार चिकित्सा के अंग हैं इन चारों के उत्तमता होने पर रोग असाघ्र दूर हो जाता है और इसके विपरीत हो जाने पर तो रोग की असिद्धि होती है देश काल रोगी के आयु शरीर में अग्नि का बलवल प्रकृति त्रिदोषों का साम्य वैसम्य रोगी का स्वभाव औषधि रोगी के शरीर का सत्व सहन शक्ति तथा रोग का भले भांति विवेचन करके ही विद्वान चिकित्सक को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए अधिक जलाशय तथा पर्वतों वाला देश अनुप कहलाता है। यह देश कप तथा वाय को प्रकृत करता है, बना छात्र अथवा अन्यायन्य शिकार तथा साखाओं वाला देश रक्त पित्त जिदोंसों का आजनक है। इन सभी लक्षणों से जो देश समन्वित होते हैं, वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 16 वर्ष पर्यंत बालक, 70 वर्ष तक मध्यम और 70 वर्ष के बाद बृ प्राह का और त अरवाय विजय दिया गया है वैसे ही शरीर में ये उद्दीप्त होते हैं शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था के आ जाने पर रोगी क्षारक्रिया अग्नि चिकित्सा और शल्यकरम रहित होता है कृशकाय रोगी का ब्रह्मण स्थूल शरीर वाले रोगी का आकर्षण और मध्यम शरीर वाले रोगी का चिकित्सा कार्य में इन त्रिविद क्षमता का विवेचन भी अपेक्षित होता है स्थिरता ब्यायाम और संतोष धारण करने की प्रवृत्ति से रोगी के बल को समझना चाहिए जो मनुष्य विकार सहित उत्साह संपन्न तथा महा साहिक होता है वह बलवान माना गया है जिस प्राणी के खानपान की प्रवृत्ति के है यदि वह रोगी शुक की कल्पना को साकार करते हैं तो उसको प्रकृति की साम्यावस्था कहा जाता है कफ जन्य पदार्थों का रक्षण करने से गर्भवती स्त्री के गर्भ से कफ रोक के युक्त संतान ही उत्पन्न होती है इस प्रकार वात जनक तथा पित्त उत्पादक पदार्थों से भी होता है किंतु हितासे भोजन करने से समान धातु वाले संतान का कृषकाय रुक्चे अल्प केसे चंचल चित्त तथा स्वप्न में बहुत बोलने वाला व्यक्ति बात प्रकृति वाला होता है। असमय में ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, घोर बरन वाला स्वेद और क्रोध बुद्धिमान और स्वप्न में भी तेज देखने वाला मनुष्य पित प्रकृति से समन्वित कहा गया है। इस्त्रचित, शोकमस्वर, प्रसन पत्थर देखने वाला पुरुष कफ प्रकृति से संबंध रखता है। इनसे मिस्रित लक्षणों के होने पर प्राणी को दो दोष तथा त्रिदोष मानना चाहिए। प्राणी में उत्तरदोषों का इतरभाव होने पर जिस दोष के अधिक लक्षण दिखाई देते हों, उसे के अनुसार उसकी प्रकृति का निर्धारण करना चाहिए।